अनुधा तो चल रहा था पूरा नहीं बा हंती बनता है लट लगा प्रथम पुषे क्वेश्चन में दिवचन क्या बनता है हत जिसको पूछे बोलना नकार कहाँ गया अनुधातु का नकार किसको याद है तो अन्ना नहीं धात अनाशी का की अनुनाशिक किंदे आगे की दे कितने पांच पहला है दूसरा है हाँ, लुता लोप हाँ लोताश ठीक है लोप झले किसिक लोप किसका होता है अमनाशी का लोप होता है किसका लोभ प्रश्न है जल पर रहते hmm. है उत्तर होता प्रणाम बोलो किसका लोभ होता है अमनाशी क्या होता है hmm. रुक, रुक बोलते समय अनुनासिक का लोप नहीं है अनुनासिक तो उसका विशेषण दिया अनुनासिक नामेश इसलिए तो ष्ठी अंत अलग है अनुनाशिक का लोप नहीं तो ये धातु है अनुदात उपदेश हो और वनति तनत्यादि नामे वन तन तो तो ये भी अनुनासिक है तो ही उनका विशेषण नहीं है अनुनासिकांत जो वृत्ति में क्या दे अनुनासिकाता एसाम वनते लोप झड़प के दी तो धातु का लोप होता है लो करके लंत्य लोप हो गया अनुनाशिका लोप नहीं अन्नाशिक से ष्ट उसका विशेषण अनुधात उपदेश वनति तनुत्यादी नाम जो ष्टी बहुचन है उसका विशेषण हो गया अनुनासिक यह नीति तदंत अनुनाशिकांत जो अनुदात उपदेश हो वनो में अनुनाशिकांत वन धातु अनुनाशिका है और तनुत्यादि तनुत्यादि तनुत्यादि में अनुनाशिकांत कौन है दे दिया और अनुदातोपदेश में अनुनाशिकांत कौन है या मीरा मीरा दे दिया अनुदात उपदेश और कोई धातु है इतने धातु मी नमी गमी हानि मन अनुदात इतने अनुदात है क्या तो उनमें से, से क्या है? ये तो इतने अनुधा लिखा है अनुदात उदेश इतने धातु है अन्य धातु है इतना है अन्य अनुधातुप जो अन सूत्र में अन्नदातो धातु के गिनते नहीं इधर कुछ आ इधर वो कोने में है एक बे, बीच एक तरफ हाँ। कौन उन्ना नहीं देखो इतने पुत्र में लिखा है यमि रमी नमी इतने अनुदात उपदेश और अन्न धातुप है क्या आगे तनुनुन इतने और में न इतने धातु और अन्न धातु है अन्य धातु है कोने में दिखा पड़े इधर में इतने धातु और धातु है।, है तो ये क्या दिया इतने तनोत्यादि अनुदात उपदेश ये जो अनुदात उपदेश बनो तनोत्यादि नाम इसका विशेषण हो गया अनुनासिक। अनुनासिक अंत जो अनुदात उपदेश हो अनुनासिक जो तनोत्यादि उनका लोप होता है तो इसमें जो दिया है अनुनासिक अंत अनुदात उपदेश उनका नाम दिया अनुनासिकांत जो तनोत्यादि उनका नाम दिया तनादि में अन्य धातु है अनुदातोपदेश भी अन्य है किंतु अनुनाशिकांत जो हो वहीं सूत्र लगेगा अनुनासिक ष्ट्यंत लुप्त षष्ट हो गया विशेषण जो अनुनाशिकांत अनुदातोपदेश हो अनुनासिकांत तनादि हो उनका लोप होगा बीच में वर्ण त्याय वर्ण धातु तो तन है ही इसलिए उसका विशेषण नहीं है अनुदात उपदेश का और तनुत्यादि दोनों का विशेषण हो गया अनुनासिक तो अनुनासिकांत यमी या, रमी नमी जो दिया है इतने अनुदात उपदेश अनुनासिकांत है और तनु क्षणु क्षण इत्यादि इतने तनुत्यादि अनुनाशिकांत है इसलिए यह सूत्र लगेगा लोप किसका होगा अनुनासिकांता नाम येसा बनाते धातु का लोप होता है पूरा धातु को लोप होना चाहिए किंतु अलोन्त परिभाषा लगने से अंत्य का लोप होता है अंत्य अनुनासिक हो या अनुनाशिक हो स्वत में कहा कि अंत्य क्या होना चाहिए अनुनासिक अंत ही धातु अनुनासिक अंत में ही सूत्र लगेगा अंत में अनुनासिक रहेगा किंतु अनुनासिक अंत कहने की आवश्यकता नहीं जो अनुनासिकांत धातु है अनुदातोपदेश में में अतनादि में वहीं ये सूत्र लगता है आया समझ में अनुदात उपदेश बहुत धातु अनुदातो धातु अतिरधिक शतम हल अंत में है एक सत्तीन ही और तनादि में धातु अन्य भी है किंतु ये सूत्र कहाँ लगेगा जो अनुनाशिकांत हो अनुदात उपदेश में जितने धातु अनुनाशिकात अंत में अनुनाशिक वर्णा हो और तनोत्यादि में जितने अनुनासिक्त हो वही ये सूत्र लगेगा तो कौन कौन है उनका नाम ले लिया इतने अनुदात उपदेश अनुनासिकंत है इतने तनोत्यादि अनुनाशिकांत है तो उनका लोप होगा अनुंत परिभाषा से अंत का होगा अंत अनुनासिक होगा और अनुनाशिक लोप कहना जरूरत अनुनासिक इत्यादि तो तो का विशेषण हुआ इसलिए वृत्ति मंदिर अनुनाशिका अंता नाम एसाम ऐसा में कहा था अनुदातोपद इत्यादि नाम हं, हं, हं, हं, हंति हत आगे घ्रंथि घ्रंथि कैसे मानेगा हान अग्रति अंति घंथी कैसे मानेगा हंते हंते हंते हंते क्या है हो पहले हंत सुमहन जन खन शाम पीताने की उपथाप होगा उपथलोप होने के बाद सूत्र लगेगा क्या सूत्र होते हकार को से घंती बनेगा क्या गया बने हंती हतह घ्रंथी आगे बोलो ना नहीं है ना कहा जाएगा हाँ लोप हो जाएगा कहां से नहीं अनुदा तो इस सूत्र से लोप हो जाएगा हंसी हथ हथह मेपी में क्या बनेगा न लोप नहीं होगा क्यों लोप नहीं होता नहीं जला देमी अगे हन वह हन न लोप कितने स्थान में हुआ चार स्थान में तीन स्थान में लोप कितने स्थान में हुआ प्रश्न तीन स्थान में प्रथम पुरुष बहुत जान लोप क्यों नहीं हुआ जलादी नहीं अजहे नहीं कहना झला दे रू बोलो सब हंते हाँ लीट लकार में जघान बनी गया जघानी किस बन जाएगा हम धातु का जघाना बना हन वगैरह न लाया क्या है हाँ घसली तो दादी में आ दित्तो हो गया हन हन अभ हर श्री अभ्यास में क्या हो गया ज हन अ आगे क्या सूत्र गया हनते सूत्र मालूम नहीं तो हनते क्या सूत्र देखो सूत्र निकालो पुस्तक में क्या नल पर होने से हो अंत से कुत्तो आत, हो जाएगा अत बुद्धा वृद्धि होगी दीर्घ ना वृद्धि हघान क्या सूत्र बोलो फिर बोलो हाँ हंते हा नहीं कहना हो हो भोजन को भजन और भजन को भोजन कहते कहीं कहीं भो को कहेंगे भ भा। और भजन को कहेंगे भोजन <laughs> कड़ी को कहेंगे कोड़ी <laughs> हाँ। हम बोलो जघान अतुस में क्या मानेगा जघन तु जघन जगनत तुम्हें ज हन क्या अतुसन पर हन के उपथा लोप हो गया कि सूत्र से गमहन जन लोपन से हकार को कुत्तो होगा हो हंतर्निन्घन तु जघान जघन तु जघ्नु थल में सेठ धातु सेठ अनिटी है अनिटी क्यों एकाच उपदेश सूत्र से निषेद होगा फिर प्राप्त है कि सूत्र से क्रादिन से प्राप्त है फिर निषिद्ध होगा अच्छा उपदेश फिर ऋतु भारुद्वाज से विकल्प होगा इट पक्ष तो तो? में क्या बनेगा जघन जघन इथ बनेगा घनेगा हाँ क्या शत्र अभ्यास कुतुआ जाएगा जघन जग्� इथ अभी इट नहीं होगा तो जघंथ जघन इथ जघंथ तो हो जघन थम पक्ष में क्या बनेगा जघन जघन दो बनेगा दोनों दोनों पक्ष में कुत्तो होगा किसको कुत्तों हुआ अभ्यास को भी कुत्त हो गया और घाव को भी घाव को हो गया किस उतर से होगा कुत्तों ने गया ऐसे जघान जघन जघ जघन जघनी लोप गा गमहन जन सूत्र से आरो सब जघान लुट लग बन गया क्या बनेगा हंता लेट में हनी धातु सेटे आने टे बोलो धातु सेटे आने टे मैं तो बोलो और ढीढ़ तो हनी सती बनेगा येट हो जाएगा कैसे होगा ऐ क्या था तुरा है विसर्ग है क्या आपके पुस्त में विसर्ग नहीं है देखो ये रिद्धनो क्या था ऋनो हो से इधोन से क्या रूप बनेगा हनिशति लूट में बोलो आगे लिट लकार बोलो जोर से लोट लकार लोट लकार क्या बनेगा हंतु हंता तो हो गया पढ़ा हम तो क्या हंता न का लोप कैसे होगा किस तरह से ताने पर नित्यांत हाँ गीत पर उनसे लोप हो जाएगा हंतु हतात हतांग घ्रंतु और मध्यम पुरुष में हान अगर ही हंते जैसे ज होगा हंते ज अदंत है अदंतों होने से अतो है से ही का लोप होना चाहिए होना चाहिए यही चल रहा है न हंते जऊ परे हऊ हाँ का अर्थ हि का स्वतंत्र ही पर हो तो हन धातु को ज हो गया ज होने के बाद परम ही है ही को लोप होगा कि सूत्र से अतो हे लोपना चाहिए असिद्ध त्राभात कितने पद है असिधवत अत्र आभात आभात भात भत अब असिधवत असिद्ध जैसे होगा अत्र है सप्तमी है निमित्त सप्तमी समान निमित्त होता समान आश्रय आपाद समाप्ते राभियम समान आश्रये तस्म कर्तव्य तद सिद्धम इतम यहाँ छह चार बाईस लेकर के आपाद आद्ते है कौन सा पाद है चतुर्थ पाद समाप्ति तक है तक। से करते करते, करते कोई भा, भा वाले सूत्र में सूत्र करना लगाना है तो पूर्व आभ्य कार्य असिद्ध हो जाएगा अभिये कर्तव्य अभियम असिधम आभिय हो गया चतुर्थ पात्र 22 से लेकर अंतिम तक पहले यदि कोई अभ्य सूत्र लगा आगे फिर अभ्य कार्य करने के लिए होगा तो पूर्व कार्य असिद्ध हो जाएगा से क्या होगा देखो अंतर्जह ये अभ्य में आएगा क्या अतो है क्या नंबर निकालो छ चार अभ्य में आएगा पहले क्या लगा था अंतर्जह अभी क्या लगाना चाहते तो आप कर्तव्य अंते अतो है सूत्र अभ्य है उसको लगाने के लिए जब जाएंगे पूर्व आभ्य कौन है अंते ज असिध हो जाएगा असिद्ध हो जाएगा तो ज अदंत हो तो अतो ही लगेगा अदंत नहीं हन रहेगा तो अदंत नहीं रहा अतो है नहीं लगेगा तो ही क्या रूप हो जाएगा नहीं हुआ तो रूप क्या बनेगा ज ही, ही बनेगा देख इत्य जस्य असिद्धत्व न हे लुक जस्य ज हुआ सूत्र से ज असिद्ध होने के कारण ही का लुक नहीं हुआ असिद्धवा हुआ असिधवध अत्र आभात यह अत्यदेश सूत्र है जब तू ही सूत्र से ही को तात हो जाएगा तो वहाँ अंतर ज लगेगा हन धातु हान अग्रतात ही नहीं तात होने पर हान के नकार का करने के लिए क्या सूत्र बोलो सबू जही हतात अगे हतम हता मी प्याने पर आठ उत्तम से होगा क्या होगा क्यारो बनेगा हनानी हना मी मि, मिप कहां गया आ, क्या बनेगा हनानी विसर गया नहीं बस नहीं था, था। हांगी हा, दे क्या नित्यंगता हा हना बोलो हंतु हतात हतम जय जई हताह कौन बोल सकता है बोल सकते तो नित्यान बोलो ये हो गया लोट लकार हो गया लौंग लकार में अहन अगर टिप कार लोप होगा की सूत्रसी और तकार क्या लोप होगा समय तो हल्ञ्याप दीर्घात सूत्र सी तो अहन क्या बनिया अहन और तस्तम ताम होने पर हन लो तो क्या लोप हो जाएगा तो बद बनेगा अहताम जी आने पर झुअंत इतहन जन सुपा कुत्तो क्या बनिया अघ्न तो तो क्या बनेगा अघ्न तो क्या बनेगा अघ्नन अघ्नन क्या बना अभी तक अहन अहतम अघ्नन सिप में क्या बनेगा अहन अहतम अहत मिप कोम होगा कैरू बनेगा अहनम अहन्व अहनव बोलो अहन अघ्न बोलो जोर से जैसे अहन अहताम अघ्नन हाँ फिर सब जोर से नहीं बढ़ते डर लगता है गलत हो जाएगा रे बोलो अहन अहताम अघ्नन नहीं डर होता है ना फिर बोल दो विधि में हन यास तकार हन हन के यास के सकार का लोप करने के लिए कोई सूत्र है लिंगो कार होगा लिंगो हाँ। आगे सौ उसके पहले लिंगो लिंगो, क्या क्या सूत्र है, लिंगा, सालपो लिंग उसको बात करेगा तो ये यहाँ बात करेगा ये कौन से कौन चल रहा है आधा आदमी करता सब होता क्या नहीं होता है बोलो तो करते सब होता है है है है है कौन करता करता करता नहीं नहीं करेगा उसको हो जाएगा तो यहाँ अतय नहीं लग गया लिंग स्वलोपन स्वलोप हो जाएगा अन्यात में सकार का लोक किस बोलो सकार नहीं सकार पूरा लुप हो जाएगा फिर बोलो अन्य समय है क्या नहीं सकालूप किस उतर से हुआ लिंग सलोपन से कितने स्थान लूप होगा समय तो कितने स्थान हैं? नौ अभी तो एक लोका चल रहा है कितने स्थान में डूबोगा नौ स्थान में हाँ बोलो हन्यूहू में क्या सूत्र हो मालूम है में इसमें आया क्या पैर आया उससे पद अंता बोलो, हन्यात, हन्या, हो केृत हनुवधलिंगी लुंगी चेशो दंत आदधा के के के इति विषय सप्तमी तेन आर्ध धातुक उपदेशे अकारातवाद लोप आर्ध धातु के जो सप्तमी भी होती है निमित्त तो सप्तमी नहीं कि पर में आर्ध धातु को हो करके आर्ध धातु के विषय में विषय सप्तमी आर्ध धातु को विवक्षा होने पर हन को बधादेश सोजेगा लिंगी अभी विधिंग लग बनाते समय सत्र तो नहीं लगा था क्योंकि पर में सार्वधातु को तीपत सब सार्वधातु के है। और आश्रलिंग जो बनाएंगे तीप्त जी आर्धातु है सार्वधातु के आर्धा। आर्धातु के? है तिपत जी कैसे तीप्त जी आर्धातु है सार्वधातु के तिंग से सार्वधातुक हम आर्धातु कैसे लिंगा शिषि लिंग में आर्ध तो धातु के तो आर्धातुअ से बधादेश हनो लिंगी लिंग लकारिंग में सार्वधातु कर्धातु के आशीर्ग में अर्ध धातु के सूत्र शोभा अभिरुको इधर बारे बोलो आर्धातु की सूत्र शोभा नित्यानंद लिंगा शिशि अभी सूत्र है क्या सूत्र आर्ध धातु हो जाने से बधादेश हो जाएगा बध को पूरा बधादेश हो जाएगा से है पिपे सूत्र है अतुलोप अतुलोप क्या करता है अर्धात्व के उपदेश या यद अदंतम तुलोप से आर्धात्व की आर्धात्व को उपदेश में जो अदंत बध अदंत है अर्धात्व उपदेश अवस्था में मतलब जब यासुट आता है बध अदंत है उसके लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा बद्यात् बद्ध्यात आगे के याकार कितने स्थान किस पोआ से सूत्र सेवाद्यो अंति लिंग सलोपान से लगा क्यों नहीं लगा अर्धा तो हे क्यों नहीं लगा प्रश्न है सार्वत्म में हाँ ये कहना यहाँ क्यों नहीं रहते हैं आधातु के आधातुते लिंग स्वलोपन ते लगता है सार्वधतु को होना चाहिए यहाँ सार्वत्व नहीं है तो बोलो हाँ बद्या, बद्या, बौधादेश अदंत है लुंग लकार के भी सूत्र लगेगा वह अर्ध धातु का अवस्था समय अकारांत है जब यासुट आएगा उस समय अकारांत है अकार हो गया, वध्यास्ता, वध्यास्ता गया। आगे लकार में हन्न धातु बधादेश होगा कि सूत्र से लुंगीच क्या सूत्र लुंगीच वगमन के सूत्र से होता है क्या सूत्र आवध अध स्विच स्विच सकारट होगा कि सूत्र से स्विच गईट होगा किस तसे और अस्थिर से ईट होता है होता है हाँ आदेश से अनेकाचवादाची ईट निषेधाभाट पढ़ो देखो हन के दा आदर्श हन के स्थान पर बध आदेश हुआ तो धातु अनिति है ईट होना नहीं चाहिए क्योंकि ईट होता है धातु अनिति करके कोई मार्ग कोई नाम नहीं है ईट निषेध करने से अनिति होता है ईट प्राप्त है अर्ध धातु को से इट बला दे और निषेध किस उदेश होता है एकाच उपदेश अन्न एक उपदेश में एकाच हो तो अनिश्चित होगा बधादेश अदंत है क्या तो एकाच एकाच बधा। उनिकाच उनिकाच से अनेक बुद्धि से अनुदाता सूत्र लगेगा एकाच नहीं आदेश से अनेक अनिकाच, अनिकाच है एकाचित सूत्र से ईट निषेध नहीं हो निषेध होगा कि से हाँ उसका निषेध कौन करेगा नहीं होगा तो ईट हो जाएगा अब ईट होने पर अवध वध इट सिच ईट तकार सिच अर्ध धातु है क्या कि सुत तो से आर्धातु शिषा अभी वध में जो अकार अदंत है उसका लोप होगा पर मैं अर्धातु सिच है लोप होगा कि सुत तो से अतो लोप हो। लोप होने के बाद अभी अवध सिच है अतोहलाधे लघु के सूत्र है पहला है अतोहलाधे लघु हलादे लघुअकार से वृद्धि इचि पर इिची पर है विकल्प से वृद्धि होनी चाहिए यह सूत्र लग गया अचह अच्छा परस्मिन पूर्व अच्छा विधो पर निमित्त अजादेश स्थानीवत स्थानीभूता पूर्वत्न दिष्ट विधु कर्तव्य इतोपस्या स्थानीवत्ता न वृद्धि अचह परस्व विधु परस्च पर जो अज के स्थान पर आदेश होगा वो स्थानीव स्थानीवत आदेश की अनुभूति स्थानीवत होगा परस्मिन अस्मिन क्या था पर निनिमितक पूरा विधु जो स्थानीभूत अज के पूर्वोत्व निर्दिष्ट स्थानीभूत जो अज उसके पूर्वोत्व निर्दिष्ट उसके कुछ कार्य करना देखो अभी यहाँ बध बध में अच अजय उसको क्या आदेश हुआ लोप हुआ बध में अ लोप हुआ किस सूत्र से हाँ अज के स्थान आदेश हुआ अजादेश हुआ ये जो अजादेश हुआ इसका निमित्त तो क्या मालूम है सूत्र हाँ? में किस सूत्र से लोप होता है अतुलोप में पर तो क्या चाहिए इसलिए उस सूत्र से आर्धात्विक कहा अर्धातुक उपदेश से यद अदंतम तुलोप तो से आद आर्धात्व के आर्धात्व को जब आएगा वो अदंत हो तो उसका लोप होगा बौद्ध अर्धातु है क्या तो उसका लुप होगा तो रूप से लुप होगा आर्धातु स्वयं आर्धातु होने की आवश्यकता नहीं आगे आर्धातु आते समझ जो अदंत है उसका लोप होगा पूरे में आधातु रहते आर्धातु आते समझ यदि अदंत है तो आगे तो आर्धातु रहेगा ही फिर आर्धातु के इसलिए कहा है परनिमित्तक बनाने के लिए परन निमित्त से यह लग गया सत्रह सौ पर है को, को निमित्त मान करके लोप है पर निमित्त अजादेश हुआ अजादेश क्या हुआ बद्ध में अकार का लोप हुआ ये जो लोप है वो स्थानीवत हो जाएगा स्थानीवत हो जाएगा स्थानी मतलब स्थानी क्या है अ आदेश क्या है लोप और लोप स्थानीवत हो जाएगा अ है जैसे कब होगा स्थानीभूता स्थानी कौन है बद्ध में अ ध का स्थानीय भूतात् पूर्वत्व निर्दिष्ट होता है व में अ पूर्व है न नहीं बीच में व्यंजन व्यवधान है कि हम हाँ स्वरण के पहले फिर कोई है तो बीच व्यवधान है तो पूर्वत्व निर्द पूर्वत्व का अभी तो पूर्व नहीं कहा में जो अकार के पूर्वत्व निर्दिष्ट है व अ उसको हम जो के जाते वृद्धि करना चाहते कि से अथलाद तो वो पूर्वत्व निर्दिष्ट व में अ में उसको जो वृद्धि करने के लिए जाएंगे तो अजादेश अजादेशानीवत हो जाएगा अजादेश क्या हुआ था लोप हुआ था वो हो जाएगा और जैसे रहेगा रहेगा तो वध बध होगा अदंत हो जाएगा हलंत जो अतो हलादे लघ सूत्र है वो हलन्त में लगता है क्या सूत्र अतो हलादे लघ हलंत है हलंत लक्षण होने से अभी व हो गया अजांत तो, अजंत तो हो गया हलंत नहीं होगा अजंत कैसे कैसे हुआ अच्छप पूर्व विध सूत्र से स्थानीवत होने से इत अलोप से स्थानीव तो अलोप स्थानीवत हो गया तो अजंत हो गया हलंत रहा है हलंत नहीं रहेगा तो हलंत लक्षण वृद्धि अतौलादि लघु सूत्र नहीं लगे तो वृद्धि नहीं होने से अति इट हुआ इट जाएगा अवधि क्या बनेगा अवधित ता माने पर क्या बनेगा अवधि अवधि अवधि कितने स्थान में लगेगा अतुलोप दो जब जा में अतुलोप हो जाएगा अस्थि अप्रुत कितने स्थान में लगेगा दो स्थान में ईट ईट कितन स्थान लगेगा आदर्श प्रत्योग कितने स्थान लग लग में लगेगा जहा श्री चरा छोड़ करके बोलो अवधि अवधि लिंग लकान में धातु सेठ है अर्ध वाला आधे सूत्र सीट प्राप्त है प्राप्त नहीं है कौन से करेगा फिर सूत्र से इत क्या रिद्धो क्या सूत्र बोलो रिद्धो बोलते हो क्या सूत्र रिद्धानो धनो ध धनो क्या बोलो रिद्धो नहीं रिदनो होट हो जाएगा अहनिष्यत बनेगा क्या बनेगा आदेश पत्र लगता है बोलो अहनिष्यत अहनिश्यता हा हो गया पूरा तो ओम रेता बसानी